परमात्मा के असीम कृपा से हम लोग पंचदशी के महावाक्य विवेक प्रकरण जो पांचवा प्रकरण है उसमें भी जो प्रज्ञानं ब्रह्म ऐतरी उपनिषद है उसकी जो महावाक्य उसको लेकर हम लोग विचार कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहले प्रज्ञानम शब्द आ गया उस प्रज्ञान शब्द के ऊपर ही विचार कर रहे थे हम लोग पहले श्लोक देके टीका में हुआ था थोड़ा बचा उसको भी करेंगे पहले श्लोक देखे एने क्षते शृणोतीदम जिग्रते व्या स्वाद स्वादु विजाती तत्व तो हम लोगों ने विचार किया था अंतिम तक मतलब यहाँ तक किया था दो तीन पंक्ति बची हैं तो अंतिम जो यहाँ किया था अनुक्तम समुच्चयात चा शब्द व्याकरोति च श्लोक में चकार है ना विद्यारण्य स्वामी जी ने श्लोक में व्याकरोति के बाद जो चकार तो ये चकार के द्वारा क्या लेना है कि संस्कृत में एक अक्षर भी व्यर्थ नहीं है वो भी सार्थक है तो चकार से क्या लेना है तो रामकृष्ण जी बता रहे अनुक्त उक्ता मतलब जो श्लोक में बता दिया ये उक्त हो गया उसमें कौन कहा दिया ईक्षते श्रृणोती जिग्रति व्याकरोति और स्वादु असाधु विजाने इतना ग्रहण किया सभी थोड़ा इंद्रिया इसमें यहां कुछ इंद्रियों को बता दिया सभी इंद्रियों का विषय है ना इसलिए यहां जो मूल में नहीं बताया है उसको बोलते अनुक्त श्लोक में जो बताया है उक्त है इसलिए बताए अनुक्त अनुक्ता मतलब श्लोक में जिन जिन इंद्रियों को ग्रहण नहीं किया उनको समुच्च समुच्चय समुच्च बोलते उनको भी संग्रह करने के लिए समुच्चयार्था चब्द कहा श्लोक में चकार शब्द है तथा चक्त ता अनुक्त उससे आया क्या उक्त मतलब श्लोक में जो बताया है उक्त है और अनुक्त बोल दो जिनको नहीं बताया अनुक्त सकल इंद्रिय एक शब्द से लेना सकल सारे इंद्रियों के द्वारा अंतकर्णम भेदश्च उपलक्षितम अंतकरण वृत्ति है वो अंतकर्ण के जो वृत्ति उस वृत्ति भेदिश्चा क्योंकि वृत्ति तो अलग अलग हो रही जिस समय में हम रूप को देखते हैं हमारे अंतकर्ण के वृत्ति रूपाकार बन गए। जिस समय में हम शब्द को सुनते हैं अंतकर्ण के वृत्ति शब्दाकार होती तो प्रत्येक शब्दाकार रूपाकार हो रहे हैं किंतु उस वृत्ति से जो उपलक्षित जो चैतन्य है उससे ही आप अनुभव कर रहे हैं तो सारा जगत का जो ज्ञान हो रहे वो साक्षी के द्वारा है इसलिए कहा ज्ञातता अज्ञातता सर्वं साक्षी भाषे वो दिन भी बताया था एक ज्ञात रूप से एक अज्ञात रूप से है घट को मैं जानता हूं घट को मैं नहीं जानता हूं दोनों ज्ञान हो रहे आपको घट को मैं जानता हूं घट को मैं नहीं जानता हूं बस इतना ही अंतर है घट को मैं जानता हूं और साक्षी के साथ वृत्ति भी है और घट को मैं नहीं जानता हूं वो केवल साक्षी बस इतना अंतर है प्रकाशित उससे हो रहा है हां भाष्य होता है वो अलग अलग होगा एक नहीं वृत्ति जो भाष्य होता है वो एक नहीं होगा जैसा आपकी रूप-आकार वृत्ति बन गए तो रूपाकार वृत्ति बनने से वो रूपाकार विशिष्ट चैतन्य रूप को ही प्रकाशित करेगा और घटादि को प्रकाशित नहीं करेगा विशिष्ट हो गया ना वो रूपाकार वृत्ति विशिष्ट चैतन्य वो रूप को ही प्रकाशित करेगा और रसाकार वृत्ति विशिष्ट चैतन्य रस को करेगा क्योंकि विशेषण बड़ा है ना वो किंतु उसे उपलक्षित बता दे उपहित है वो एक रूप में हो रस में हो वो एक है इसलिए यहां रूपादि, वृत्ति विशिष्ट चैतन्य को प्रज्ञान नहीं बता रहे ख्याल रखिए। रूपादि, वृत्ति विशिष्ट चैतन्यम नात्र प्रज्ञानम किंतु रूपादि, वृत्ति उपलक्षित अथवा उपहित जो चैतन्य वो सब एक है उनमें कोई भेद है उसको प्रज्ञान देना वही साक्षी वही प्रज्ञान शब्द <coughs> वही बता रहे सकल इंद्रिय सकल बोल तो संपूर्ण इंद्रियों के द्वारा अंतकर्ण वृत्ति भेदिश्च उपलक्षित येतन्यम देखिये यहां भी बोल रहे अंतकर्ण वृत्ति भेदिश्चपलक्षितम न तो विशिष्टम विशिष्ट तो अलग ही होगा एक नहीं होगा उपलक्षित चैतन्य अस्ो है तदेव मतलब है? उपलक्षिता चैतन्य मेव प्रज्ञात महावाक्यज्ञानशब्देन उच्चते ऐतरीय उपनिषद में आया हुआ जो महावाक्य है उस महावाक्य में आया हुआ जो प्रज्ञान शब्द से ये बताया जाता है तो ये बोल रहे तो इति उच्चते यहां भी देखिये इति है आगे उच्चते न हो गया इत्युच्चते इति में ई है आगे अचपद है वो तो ई में जो ई को या हो गया उच्चते है आगे इत्यर्थ है अयादेश होकर लोपशा कल से लोप हुआ इत्यर्थ उसके लिए प्रमाण भी दे रहे हैं उसी उपनिषद का इससे क्या हुआ एनवा अनेन इसके द्वारा एनवा पश्चति, एनवा जिग्रति एनवा नृणती जिसके द्वारा देख रहे जिसके द्वारा सुन रहे जिसके द्वारा गंगादि ग्रहण कर रहे जिसके द्वारा ओ इत्यादि सर्वाणी एवा एतानी यहां भी देखिये सर्वाणी है उसके बाद एवा है आगे एतानी सर्वाणी और एवा में एन हो गया सर्वाणी एवा और आगे एतानी वृद्धि हो गई वहां वैताने हो गया अलग करेंगे तो सर्वाणी एवा एतानी ऐसा है सर्वाणी बोलते तो ये सारे जितने भी बता दिए ताज्ञान श्याम देयानी उस प्रज्ञान का ही क्या है नाम दे कौन पश्यती सुणोती जीग्रती सब नामकरण किया उसका नाम भी दो होता है ये क्रिया को लेकर नाम है ने के बता ये था सर्व क्रिया जो क्रिया हो रहे उसको लेके पश्यती क्रिया है और सुणोती भी क्रिया है उसको क्रिया को लेकर नाम पड़ गया जिस समय में अंतक चक्षु के द्वारा वहां जा रहे क्रिया हो रहे रूप के तरफ से तभी पश्चि हुआ शब्द के द्वारा सुणोती एक क्रिया को लेके हुआ तो क्रियापद क्रिया मतलब नहीं उनमें देखने की सुनने की जो क्रिया हो रही ना एक चेष्टा उसको लेके क्रिया नाम आने कहा ब्रदाय में जैसल व्यक्ति जो पचती धावती तो है किसको क्यों कहा पचन रूप क्रिया को देखकर धावा क्यों कहा गया धावन रूप क्रिया को देकर और गायक गायन रूप क्रिया हो रही उसे गायक कहा गया इसी प्रकार देखना सुनना जो क्रिया हो रही है ना वृत्ति जा रहे उसको ले क्रिया नाम आने का उसमें अलग अलग जो क्रिया हो रही है ना उसको लेके नाम पड़ गया तो यही बोल रहे प्रज्ञानश नाम दे यानी मतलब एनवा पश्यति और सर्वाणि सर्वा यहाँ श्रुतिकोटार है मतलब ये है पांच एक यहाँ चे लेक पांच दो सर्वाणी प्रज्ञान यहाँ तक अंत्यण हो गया आवांतरवाक्य यहां भी अकसवर्ण हो गया दो होते हैं एक महावाक्य होते हैं एक आवांतरवाक्य आवांतरवाक्य ये है महावाक्य घटक पद को ही अन्य रूप से विस्तार रूप बता रहा है जैसा वहां तत्वशी में अथवा अयमात्मा ब्रह्म है अथवा यहां प्रज्ञान ब्रह्मा ब्रह्मा शब्द आया उस शब्द का ही विस्तार के तस्माद्वा व ये तस्माद, तस्माद आत्मना आकाश सम्भूतम सत्यम ज्ञानम अनंतम उसी का व्याख्या कर रहा है अतः महावाक्य घटक जो पद है उन्हीं को लेके विस्तार जो कर रहा है अवंतर है त्या आवांतरवाक्य संदर्भश अर्थ इस प्रकार यहां से लेकर यहां तक और आवातर जो वाक्य है देखिए आवांतर वाक्य भी उसी को ही बोध करना है किंतु तो साक्षात नहीं जो साक्षाद बोध करते है वो महावाक्य है या बोध करते है वो आवातर वाक्य जैसा सत्यम ज्ञानम साक्षात नहीं कर रहे हैं ना ये तो माने भूताने जयंते है तो ब्रह्म का ही लक्षण बता रहे किंतु साक्षात जीव के साथ ये करके नहीं बता रहे ये बोल रहे वाक्य संदर्भ ये वाक्य का जो संदर्भ है संदर्भ अर्थ संक्षिप्त दर्शिता कहा से मतलब जो पांच एक ए नश्यती ऐतर उपनिषद का पांचवे का एक यहां से लेकर और पांच दो सर्वाणी एवं एतानी प्रज्ञानश यहां तक ये जो आवांतर वाक्य है इसका संदर्भ भी कार्य महावाक्य बताने के लिए आवान्तर वाक्य का प्रयोजन अर्थ और कोई नहीं अर्थात उस महावाक्य को बदाने के लिए उसका सहायक ये भी बता दिया बस इतना अंतर है वो साक्षात बता रहे हैं ये परम्परा है संक्षिप्य मतलब संक्षेप से दर्शिता अर्थात दिखा दिया किससे दिखा दिया ये नहा चक्षुर करके दिया ना ऊपर चक्ष द्वारा निर्गता अंत करण के द्वारा ये बता दिया आगे बता रहे प्रज्ञानम तो हो गया उस महावाक्या घटक दूसरा पद है ब्रह्मशब्द है ना, उसको लेके जा रहे हैं। एवं प्रज्ञान शब्द अर्थम अभिधाया एव बोलते इस प्रकार किस प्रकार पीछे जो बताया ना प्रथम श्लोक में उस श्लोक के द्वारा प्रज्ञान शब्द प्रज्ञान का मतलब प्रकृष्ट ज्ञान जहां भी आपको ज्ञान हो रहे अलग अलग चक्षु के द्वारा ज्ञान हो रहे जो हो स्त्रोत्र इंद्र के द्वारा जो ज्ञान हो रहे हो अथवा रसन इंद्रिय के द्वारा जो ज्ञान हो रहे सब क्या है प्रकृष्ट ज्ञान है उपलक्षित लेना यह प्रकृष्ट ज्ञान है एवं प्रज्ञान शब्द इस प्रकार प्रज्ञान शब्द से अर्थम उसका जो अर्थ अविधाय अभिधाय बोलतो तो कथन करके प्रतिपादन करके अभिधाय बोलतो तो कथन करके अतः उसका निरूपण करके पहले प्रज्ञान शब्द का अर्थ बता दिया वृत्ति उपहित चैतन्य अतः साक्षी चैतन्य कही अथवा प्रत्येगात्मा एक ही, जीव और प्रत्येगात्मा में भेद है उपाधि विशिष्ट हो गए जीव और उपाधि से उपलक्षित प्रत्येगात्मा है उसको साक्षी भी कहा जाता है वही प्रज्ञान भी उसके बाद अविधा बोल तो कथन करके निरूपण करके कहा करके ब्रह्मशब्द्य महावाक्य घटका ब्रह्मशब्द्या अर्तम उसी अर्थ को बता रहे ग्रंथकार अर्था विद्यारण्य स्वामी जी श्लोक देखे चतुर्मुखेन्द्र दु चैतन्यमेकं चैतन्यमेक प्रज्ञानम ब्रह्म मैपी तो चतुर्मुख चतुर्मुख बोलते चार मुख क्योंकि शरीर कर्म के अनुसार बना है तो कर्म भी तीन प्रकार है, गीता में बता दिया एक शुक्ल कृष्ण और शुक्ल कृष्ण अर्थात शुक्ल का मतलब पुण्यकर्म तो इसलिए पुण्य कर्म के द्वारा उत्तम योनिषे में जन्म हुए ब्रह्मा है चतुर्मुख बोलते सृष्टिकर्ता ब्रह्मा। ये पुण्य कर्म का उत्तम फल है और उसमें भी पुण्य कर्म में उत्तम मध्यम और सामान्य है? पुण्य कर्म में तो उत्तम हो गए ब्रह्म मध्यम हो जाएगा पुण्य कर्म में इंद्र हो जाएंगे और पुण्य कर्म में सामान्य हो जाएंगे अग्नि अग्निवर्ण आदि ये सब चतुर्मुख इंदिरा देवेशु से उपलक्षण तो चतुर्मुख ब्रह्मा हो ये पुण्य कर्म में उत्तम और इंद्र मतलब पुण्य कर्म में मध्यम और आगे अग्नि आदि है पुण्य कर्म में सामान्य हो गया हाँ जी हम लोग आ गए मनुष्य हाँ, ये मनुष्य हम लोग मिश्रित कर्म में आ गए हाँ, देवता लोग है पुण्यकर्म का फल है तो उसमें उत्तम मध्यम सामान्य भेद के मनुष्य हम लोग मनुष्य में आ गया अर्थात ये मिश्रित कर्म में मनुष्य और अश्वगवादी ये पाप कर्म में इन सभी शरीर में आदिशे आकाश आदि में लेना चाहे तो देवतादियों का शरीर में हो अथवा मनुष्यादि के शरीर में हो अथवा अश्व बोलते पशु के शरीर में हो आगे आदि शब्द है ना ये आकाश आदि पंचभूतों में हो आकाश आदि जो पंचभूत है ना उनमें आदिश वो लेना चैतन्यम एकम वो चैतन्य क्या है एकम चैतन्य सब में एक ही चैतन्य है कोई अंतर नहीं किस किस में सृष्टिकर्ता जो ब्रह्मा है उसमें रहने वाला और इंद्र में स्वर्ग का अधिपति इंद्र में रहने वाला और हम लोगों के अंदर रहने वाला चैतन्य हो अथवा अश्वादि पशुओं में हो अथवा पंचभूतों में जो चैतन्य है अधिष्ठित मतलब सबका अधिष्ठान चैतन्य एकम वो कौन है ब्रह्म एकम वो ब्रह्मा है ऊपर से हर कर दीजिए ओ चैतन्य एक है वही महावाक्य घटित ब्रह्मा है ब्रह्म का मतलब प्रज्ञानम ब्रह्म इस महावाक्य घटक ब्रह्म है कौन सभी में ओतप्रोत एक चैतन्य ही ब्रह्मा है ये शब्द का हो गया किनमें चतुर्मुख हिन्ण्य गर्भ हो सृष्टिकर्ता इंद्र हो अथवा मनुष्य में हम लोगों के अंदर हो अथवा पशुओं के अंदर हो अथवा आकाश आदि को अधिष्ठान रूप जो चैतन्य है वही चैतन्य महावाक्य में बताया हुआ ब्रह्मशब्द से ग्रहण करना यहां तक बता दिया अभी एकता कर रहे प्रज्ञान शब्द भी बता दिया ब्रह्म भी बता दिया अभी उसको अपने में रहा है ये बोल रहे यहां ब्रह्मा है आगे अता है अकाशावर्ण हो गया अता अता मतलब अस्मात किससे प्रज्ञान रूप चैतन्य ब्रह्मा है अतः बोल तो अस्मात कारणात इस सारे में प्रज्ञान रूप ब्रह्म ही है चेतन रूप अतः बोल तो इस कारण Again, से अस्मात कारणात आगे आज्ञान अपि प्रज्ञानम ब्रह्म वहां से लेना मई अपि मुझ में भी मेरे अंदर भी क्या है प्रज्ञानं ब्रह्मः मई भी बोलते मेरे अंदर भी मेरे अंदर में भी प्रज्ञान रूप साक्षी चैतन्य ब्रह्म ही स्थित है अर्थात साक्षी रूप असंग चैतन्य ब्रह्म है वो जो मैं ब्रह्मात्मक अखंड चैतन्य हूं सभी में ओत प्रोत सभी का अधिष्ठान साक्षी रूप जो चैतन्य है वो मेरे अंदर है तो मैं भी वही हूं अभी देखिये यहां एकता कर रहे हैं मेरे अंदर एक बोल तो वही मैं मई हूं ये बता रहे अतः मई अपी हाँ पहले मेरे में मर के इसलिए वो मैं हूं मेरे में मतलब वो चैतन्य है सब मेरे अंदर है इसलिए ब्रह्मा ही मैं हूं तो इसलिए हम ही बोल रहे हैं तो आपको बोध होगा अहम ब्रह्मास्मि, वो तो वही होगा सभी के अधिष्ठान रूप से विद्यमान चैतन्य है वो मेरे अंदर भी इसलिए वो मई हूं इसलिए पहले बोले मई प्रज्ञानम ब्रह्मा बोल बोलते तो मेरे अंदर भी प्रज्ञान ब्रह्मा है ये हुआ अपना शब्दार्थ उसका तात्पर्य अर्थ है मेरे अंदर भी वो चैतन्य इसलिए मैं ही वो प्रज्ञान ब्रह्मा हूं यह अर्थ हो तो ये है अधिष्ठान का ज्ञान सबका अधिष्ठान है परमात्मा एकत्व के द्वारा होगा और मूला विद्या नष्ट होने से ही हो सकता है मूला विद्या भी नष्ट कभी होते अखंडाकार वृत्ति से ही होता है अखंडाकार बोल तो अखंडत्व ब्रह्म स्वरूपम प्रतिपादिकारात्रोधकत्व अखंड केवल जो प्रातिपादिक बोध हो रहे उसमें कोई संबंध बोध नहीं होता है पहले भी एक दिन बताया था जहां संबंध बोध होता है वहां विशिष्ट होता है और यहां कोई संबंध नहीं बिना संबंध से प्रातिपादिक मात्र बोध हो रहे हैं हाँ प्रापादिक होते हैं प्रातिपादिक दो शब्दों को प्रातिपादिक कहाते उसका ही बोध होता है वो अखंड अर्थ है तो अकंडा आकार वृत्ति मतलब ब्रह्माकार वृत्ति अखंडाकर मतलब ब्रह्माकार दो चैतन्य देवी चैतन्य एक है एक होने पर भी दो एक विशिष्ट चैतन्य एक सामान्य चैतन्य विशिष्ट चैतन्य होता है तत्त वृत्ति को लेकर तत्त वृत्ति को लेकर जैसे घटावचिन्ह चैतन्य घटाकार वृत्ति नहीं हुआ उस चैतन्य में पड़ा हुआ को नष्ट किया सारा पदार्थ अध्यस्त है किसमें चैतन्य में सारा पदार्थ अध्यस्त है घट भी अध्यस्त है पट भी अध्यस्त इसलिए घट अध्यस्त होने से घट किस में अध्यस्त है घटावचिन्ह चैतन्य में है तो ब्रह्म में ही किंतु घटाव चिन्ह है पटाव चिन्ह में अभी पट को नहीं जानता हूं घट को नहीं जानता हूं ये भी अज्ञान है और मैं अपना स्वरूप को नहीं जानता हूं ये भी अज्ञान है घट को नहीं जानता हूं ये भी अज्ञान है अपना स्वरूप को नहीं जानता हूं ये भी अज्ञान है कोई भी अज्ञान है घट को नहीं जानता हूं घटाकार वृत्ति बन गई आपकी घटाकार वृत्ति बन गई तभी वो घट में पड़ा हुआ अज्ञान नष्ट होगा तभी तो घट को जानता हूं वो जो वृत्ति बनी है उस वृत्ति के द्वारा आपका जो घट में जो अज्ञान था तूल अज्ञान नष्ट हो गया तूल अज्ञान वो नष्ट हुआ किंतु घटाकार वृत्ति बन गई उसने घटाव चिन्ह चैतन्य में पड़ा हुआ अज्ञान को नष्ट किया किंतु हमारे अंदर जो अज्ञान पड़े उसको नष्ट नहीं करेगा वो नष्ट नहीं हुआ है वो कभी होगा हाँ वही बोल रहा हूं अर्थात विशिष्ट चैतन्य के द्वारा विशिष्ट आकार वृत्ति के द्वारा होती है ना तत्त्व। वो तूल अज्ञान को नष्ट घटाकार वृत्ति बन गई घटाज्ञान को नष्ट किया पटाकार वृत्ति बन गई पटू ये सब सकंड वृत्ति खंड खंड हो रहे है ना अलग अलग अलग अलग उस वृत्ति के द्वारा मैं कौन हूं मैं अज्ञान उसको निवृत्त नहीं होगा ये निवृत्त नहीं होगा ये निवृत्त तभी होगा अहम् ब्रह्मास्मि, ये अखंडाकार वृत्ति हो आपसे पूछा आप कौन है मुझे पता नहीं जिस समय बोलते मैं ब्रह्मा हूं ये वृत्ति बन जाती है अखंड वृत्ति अभी तक पता नहीं था आप कौन हैं मुझे पता नहीं अज्ञान है ना और मैं ब्रह्मा हूं आपने वृत्ति बना दिया तभी ये नष्ट हो गए पिछले तो ब्रह्माकार जो वृत्ति बन रहे हैं, ये अखंड वृत्ति और घटपटाकर वृत्ति बन रहे सकंड वृत्ति तो सकंड वृत्ति और उसमें जो अध्यास है अज्ञान उनको नष्ट करेगा अखंडाकार वृत्ति जिसमें अज्ञान पड़ा है उसको नष्ट करेगा अज्ञान किसमें है अपने अंदर तो ना आत्मा में ब्रह्मा वो नष्ट हो जाए इसलिए जो अकंडाकार वृत्ति के द्वारा ही अधिष्ठान का ज्ञान होता है अज्ञान नष्ट होता है तो अधिष्ठान का ज्ञान होने से वहां तीन चीज निवृत्त हो रहे हैं एक साथ तीन निवृत्त हो रहे मल विक्षेप आवरण तीनों निवृत्त होते जैसा मान दीजिए दृष्टांत के द्वारा रज्जु का जो ज्ञान हो गया रज्जु का रश्मि का आपको ज्ञान हो गया तो रज्जु का ज्ञान होने से पहले आपको रश्मि का अज्ञान था पहले आपको थोड़ा ज्ञान था सर्प माना है ना तो रशि का ज्ञान होने से रशि का अज्ञान निवृत्त मतलब आवरण निवृत्त हो गया और अज्ञान जन्य जो सर्प है वो मल है रस्सी का जो अज्ञान था उस अज्ञान से जन्य है ना सर्प वो मल हो गया वो भी निवृत्त होगा और सर्प से होने वाला जो भय है विक्षेप ये भी निवृत्त एक रस्सी का ज्ञान होने से उस रज्जु का जो अज्ञान है ये निवृत्त हो गया रज्जु का अज्ञान निवृत्त मतलब आवरण और उस रज्जु का अज्ञान से उत्पन्न कौन हुआ था सर्प ये मल है और सर्प के द्वारा हुआ भय है कंपन आदि ये है विक्षेप ये निवृत्त हो वैसे ही यहां ब्रह्म का यदि ज्ञान हो गया अहम ब्रह्माष्टमी करके तो उसमें सबसे पहले वो जो ब्रह्म का जो अज्ञान है अज्ञान बड़ा है ना सामान्य जन वो निवृत्त हो जाएगा आवरण और उसके बाद अज्ञान जन्य कौन है ये जो सारा जो अज्ञान से जन्य है प्रपंच ये मल है प्रपंच अज्ञान, है अज्ञानजन्य मल वो भी निवृत्त हो जाएगा क्यों अज्ञान निवृत्त हो गया अज्ञान जन्य मल प्रपंच भी निवृत्त हो और विक्षेप है उस प्रपंच के द्वारा होने वाला सुख दुख आदि ये भी निवृत्त हो गया ये तीनों निवृत्त हो जाता तो ये जो अधिष्ठान ज्ञान होने से ब्रह्म का अज्ञान रूप आवरण भी निवृत्त हो गया और ब्रह्म का जो अज्ञान से उत्पन्न हुआ प्रपंच रूप मल भी निवृत्त हो गया और प्रपंच से जो मल से उत्पन्न हुआ जो सुख दुख का आदि अथवा जो विक्षेप ये भी निवृत्त हो गया तो एक अधिष्ठान के द्वारा अज्ञान और अज्ञान जन्य मल और उससे उत्पन्न हुआ विक्षेप तीनों निवृत्त हो गया तो अभी यहां किसी के मन में शंका हो सकती है एक ही अधिष्ठान के द्वारा निवृत्त हो गए सारा आप बोलते कर्म के द्वारा मल उपासना के द्वारा विक्षेप निवृत्त होते है ये प्रसिद्ध है सत्कर्म के द्वारा निष्कम कर्म के द्वारा क्या होता है मल और विक्षेप यहां तो अधिष्ठान से निवृत्त हो रहे हैं तो इसलिए कर्म से निवृत्त नहीं होता है कर्म से क्या होता है मल शिथिल होता है सत्कर्म करने से है ना ये मल है शिथिल होता है नष्ट नहीं होता है शुद्ध मतलब वो ही मल हटना हट उसको मल माने ना मल विक्षेप आवरण मानते है ना हाँ सत्कर्म से मल नष्ट नहीं होता है वो शिथिल होता है वैसे ही उपासना के द्वारा ये विक्षेप भी कम हो रहे नष्ट होगा ज्ञान के द्वारा है जान से ही मल विक्षेप आवरण तीनों बिल्कुल नष्ट होते पूर्ण से पूर्ण वो केवल शिथिल करेंगे आपको ढीला करेंगे बचा हुआ नष्ट करेगा ज्ञान ये तीनों नष्ट करते हैं। वही ब्रह्मा है बता रहे ठीक टीका में देखे कोई पूजना है क्या किस नहीं है ना हाँ चतुर्मुकेती देखिए ये ही प्रतीक है श्लोक का श्लोक में है ना उसका अर्थ कर रहे उत्तमेशु देवादीशु। उत्तमेशु रहेवादिशु अर्थात जो उत्तम है अर्थात उत्तम शरीर देवतादि में जो उत्तम शरीर है देवतादियों में सर्वश्रेष्ठ जो शरीर है वो चतुर्मुख ब्रह्मा है शरीरधारियों में सबसे श्रेष्ठ शरीर धारी रे मान वो ब्रह्म का मान है क्योंकि उससे आगे शरीर नहीं हिरण्यगर्भ के आगे कोई शरीर नहीं बनता है यह चतुर्मुख भी है ना वो भी उसी का ही है हिरण्य का ही तीन मान है ब्राधान्य में तो इसलिए वो जो सात्रिदहा विभक्त तीन भाग में विभक्त हो गया वायुम तृतीयम अग्निम तृतीयम आदित्यम तृतीयम राजायणिक में आता है सबसे पहले एक ही जो हिरण्यगर्भ अग्नि रूप से आ गया उसी को ही पुराण में चतुर्मुख ब्रह्मा कहा दिया और उसके बाद आदित्यम तृतीयम वो तीन भाग में भक्त हुआ अग्नि वायु और आदित्य तो अग्नि का अर्थ है चतुर्मुख ब्रह्म और आदित्य का मतलब है विष्णु आदित्य वे विष्णु और वायु का मतलब है शंकर श्रृंगार करता ना इसलिए तो चतुर्मुख हो अथवा विष्णु शिव हिण्य घर में होता है वहां तक कि शरीर माना जाता है और उससे आगे जो अंतर्यामी ईश्वर कहते हैं, उसका कोई शरीर नहीं अलग उसका कोई अलग शरीर है? नहीं माना जो सूत्र एक ही है मतलब ज्ञान शक्ति प्रदान यदि हो उसको हिरण्यगर्भ कहा और क्रिया शक्ति प्रदान हो सूत्र एक ही मतलब हिरण्यगर्भ गर्भ कहा मतलब अपजीकृत पंचमाहभूत समष्टि कार्य उपादिक कार्य उपादिक ब्रह्म का नाम है मतलब कार्य में भी दो है स्थल कार्य सूक्ष्म कार्य तो स्थल कार्य उपादिक हो गया विराट समष्टि लेना और सूक्ष्म्य उपाधिक हो गए हिरण्यगर्भ यही तक कि शरीर माना जाता है आगे शरीर नहीं और कारण उपाधिक हो गया ईश्वर अंतर्या में माना उसको ले अलग शरीर नहीं माना क्यों वे पूछेंगे ईश्वर का शरीर क्यों नहीं हिरण्यगर्भ का शरीर तो मान लिया अपने देने से नहीं। अनादि है अनादि हो तो भी शरीर मानने से कोई आपत्ति नहीं इसलिए है उनमें धर्माधर्म नहीं का धर्मा धर्मा। है शरीर का कारण है धर्माधर्म ये ब्राह्मण के मैं उठाए वार्दी का ईश्वर का शरीर अलग क्यों नहीं वो धर्माधर्म उसमें नहीं जहां धर्माधर्म है वहां हिरण्यगर भी धर्माधर्म समि धर्माधर्म शिवरा इसीलिए ईश्वर का कोई अलग शरीर नहीं जो हिरण्यगर्भ जिसमें रहता वही उसका शरीर अंतर्यामी में कहा दिया अलग कोई शरीर नहीं तो इसलिए शरीरधारियों में जो सबसे श्रेष्ठ शरीर है वह ब्रह्मा का हिरण्यगर्भ का और इसको यहां चतुर्मुख कहा गया है ये बोल रहे देवादेशु उत्तमेशु देवतादि में सबसे उत्तम शरीर है और मनुष्य का अर्थ कर रहे मध्यम शरीर में हो तो मनुष्य और आदम हो तो पशु आदि उत्तम शरीर में देवतों में ब्रह्मा और मध्यम हो तो मनुष्य और आदम है गवादे तीन दिकादे देहधारी शु चाहे तो ब्रह्म रूप देहधारी हो अथवा मनुष्य रूप देहधारी हो अथवा अदम पशुरूप देहधारी में। सभी में सप्तमें है और आदि शब्द आ गए ना वहां गवादी आदिष् श्लोक में है न चुर्मुख इंद्र दु मनुष्य अश्व अश्ववादी आदि तो आदि से ले रहे आकाशादी भूतेष् तो हो गया सबसे उत्तम शरीर चतुर्मुख ब्रह्मा में हो अथवा मध्यम शरीर मनुष्य में हो अथवा अदम शरीर पशुआदि में हो और उनका कारणभूत पंचभूतों में हो सभी में आकाशादि भूतेश जगत जन्मादि हेतुभूतम सारा जगत का जन्म और स्थिति और लय तजला शांत उपाशिता छंदे में आया सर्व खलदम ब्रम्मा तज्जलान शांत उपाशिता और देखे वहां तजला तला तज बोलते जायते उसी उत्पन्न हो रहे सारा जगत इसलिए वो का। जायते इति ज और तल्ला बोलते तस्मी लीयते उसमें लीन होता है तन्ना बोलतो तश्मिन अना बोलते तो प्राणनादि क्रिया कर रहे वो स्थिति हो गई तज्जा शब्द के द्वारा उत्पत्ति दिखा दिया तल्ला शब्द के द्वारा लय दिखाया तन्ना अन प्राण अतः स्थिति दिखा दिया तो इसी को यहां बता रहे जगत जन्मादि आदि से सब लेना हेतु तो हेतुभूतम मतलब तो कारण ये एक चैतन्यम तीन चैतन्य नहीं है उत्पत्ति करने वाला ब्रह्मा ब्रह्म अलग हो गया स्थित पालन करने वाला विष्णु अलग हो गया श्रंगार करने वाला शिव तीन चैतन्य नहीं हुआ तीन नहीं चैतन्य तीन नहीं है उनकी उपाधि तीन है चैतन्य एक ही है पहले एक दिन बताया था सृष्टि करते समय रजो प्रदान होना पड़ता है जब तक रजो प्रदान ना हो सृष्टि संभव नहीं तो रजो प्रदान होने से उसी चैतन्य को आपने बोल दिया ब्रह्मा कहा दिया। पालन करते समय में सत्व प्रदान होना चाहिए इसलिए उसको विष्णु कह दिया संगार करते समय तमो प्रदान होना चाहिए तभी उसको रुद्र अथवा शिव कहा गया हाये चैतन्य ये कहें उपाधि भले अलग हो ये बोल रहे हैं यद एक चैतन्य अस् उत्पत्ति स्थिति लया सारे प्राणियों की उत्पत्ति स्थिति लया उसमें एक चैतन्य सभी में अतः अधिष्टान त ब्रह्म वही यहां शब्द से यह मतलब प्रज्ञानम ब्रह्म इस वाक्य में आया हुआ ब्रह्मा शब्द से उसी को लेना ब्रह्म अनेचा इसके द्वारा ऐसा ब्रह्म ऐसा इंद्र वही क्या है ब्रह्म भी है वही इंद्र है ब्रह्म कोई अलग है इंद्र कोई अलग नहीं उपाधि अलग है ब्रह्म के अंदर में रहने वाला चैतन्य वही है इंद्र के अंदर रहने वाला चैतन्य वही एक ही वही तो बोलते अनैन चह ऐश ब्रह्मा एश इंद्र इत्यादि यहां से लेकर बताकर अंतिम में बताया प्रज्ञा प्रतिष्ठित प्रारंभ यहां से किया बाद में जाके बता प्रज्ञा प्रतिष्ठा सबका प्रतिष्ठा कौन है प्रज्ञा है उस प्रज्ञा में ही सारा जगत प्रतिष्ठित मतलब आश्रित है प्रतिष्ठा कहते हैं आश्रित तीनों कालों में जो जिसका आश्रय बनता है तीनों मतलब उत्पत्ति समय में स्थिति समय में लय समय में जो जिसका आश्रय बनता है उसको कहते हैं प्रतिष्ठा कुछ वस्तु उत्पत्ति में आश्रित होगा कुछ लय में होगा किंतु तीनों होना चाहिए उत्पत्ति में सारा जगत का उत्पत्ति में ही वही आश्रय सारा जगत स्थित है तभी भी वही आश्रय और सारा जगत लय हो रहे तभी भी उसी में आश्रय इसलिए तीनों उत्पत्ति स्थिति लय इन तीनों का जो आश्रय होता है उसी को बोलते हैं प्रतिष्ठा ये लोक में जो प्रतिष्ठा नहीं लेना है यहाँ यहाँ प्रतिष्ठा का मतलब आश्रय कौन सा आश्रय तीनों उत्पत्ति स्थिति लय का कौन है वो प्रज्ञा वो प्रज्ञा ही सबका आश्रय प्रतिष्ठा है, है। प्रारंभ हो गया ऐसा ब्रह्मा ऐसा इंद्र कहा दिया इसलिए इस ब्रह्मा का भी यही प्रतिष्ठा है इंद्र का भी यही प्रतिष्ठा है सारे पशु मनुष्य सबका यही प्रतिष्ठा है भी इति आगे अंत है, हो गया। भी हो गया ये आवा अकर्णय आवात हो गया संक्षिप्य दर्शि संक्षेप से दिखा उपनिषद में यहाँ पुराने वाले संक्षिप्य दो संक्षेप रूप से दर्शित य पदार्थं अभिधाया भाई कह गया था वाक्या बुद्धिव अवचिन्ह प्रति वाक्यार्थ घटका यावत पदार्थ ज्ञानम कारण अभी तक हम लोगों ने पदों का ज्ञान किया प्रज्ञान किसको कहते हैं ब्रह्म किसको कहते हैं इस शब्द बोध हो गया अभी वाक्य बोध नहीं हुआ है अभी उनको एकता करना है इसलिए हम बता रहे इतम बोल दो इस प्रकार पदार्थम पदार्थम बोल दो दो पदार्थ एक प्रज्ञाना पद का अर्थ और दूसरा ब्रह्म पद का अर्थ अविधाया था कथन करके तो दो पदों का अर्थ को निरूपण करके वाक आह अब इनका वाक्यार्थ पदों का जो अन्वय है वही वाक्यार्थ है क्योंकि दो अनेक पद मिलके क्या होता है वाक्य होता है किंतु अनेक पद नहीं है अब कोई भी घटपट चटमट ये वाक्य नहीं बनेगा इसलिए वहां योग्य होना चाहिए योग्य पद होना चाहिए तभी आपको वाक्य बोध होगा इसलिए आकांक्षा चाहिए योग्यता होनी चाहिए सन्निधि होना चाहिए तीन ना हो तो बोध नहीं होगा एक पद को दूसरे पद की आकांक्षा होना चाहिए और उनमें योग्यता भी होना चाहिए और सन्निधि भी होना चाहिए जैसा घटम कर्म है घटम है कर्माणी कर्म को सुनते हुए क्रिया का कें घटम करोति घटम कर्म हो गए ना सुबंध उसको तिगंध के सापेक्ष करोति और करोति कहानी से किम करोति आपके अंदर जिज्ञासा हो गया ना घटम करोति को घटम का और घटम को करोत ये परस्वरा हो गए आकांक्षा एक पद को दूसरे पद के बिना अर्थबोध नहीं होता ये आकांक्षा हो गई उसके बाद योग्यता भी होना चाहिए क्योंकि तो योग्यता ना हो तो पुण्य ना सिंचती अग्नि के द्वारा सिंचाई करो नहीं बनेगा सिंचाई जल से होता है इसलिए अग्नि में सिंचाई की योग्यता नहीं शब्द तो बोल रहे हैं पुण्य ना सिंचती बोध नहीं होगा ये हो गया योग्यता भी चाहिए तीसरा है सन्निधि बोलो सामीप्यता सामीप्य था कितना अर्धमात्र एकमात्र में वान ज्यादा नहीं।, नहीं तो बोल दिया अहम बोल दिया थोड़ा इधर घूम के आ गए हरिद्वारम बोल दिया और थोड़ा इधर घूम गच्चा सुबह बोल दिया अहम दोपहर को बोल दिया हरिद्वारम सायकाल बोल दो गच्चा में कोई शब्द बोध नहीं हो समितिप में अहम हरिद्वारम गच्चा में सन्निधि भी होना चाहिए इसलिए यहां शब्द है प्रज्ञान और ब्रह्म में इसलिए हम बता रहे वाक्य तमाह यस्थित प्रज्ञानं ब्रह्मः क्योंकि सर्वत्र विद्यमान जो प्रज्ञान ब्रह्म है सबका अधिष्ठान रूप है अतो अस्मत एन हो गया मेरे मेरे में में भी स्थित है प्रज्ञानं अतः प्रज्ञान ब्रह्म सभी में विद्यमान है वो मेरे अंदर भी है इसलिए मई प्रज्ञान ब्रह्म प्रज्ञान अविशेषा अविशेष बोल तो सामान्य सभी के अंदर भी प्रज्ञान है मेरे अंदर भी इसलिए मैं ही प्रज्ञान प्रभा अविशेष बोल तो सामान्य आगे का कल विचार ओम पूर्ण मद पूर्णमेदम पूर्णा पूर्ण मुदच्यते पूर्ण शूर्ण मद पूर्णमेव शांति शांति शांत